महाभारत स्त्री पर्व अष्टमोध्याय व्यास जी का संहार को अवश्यम भावी बताकर धृतराष्ट्र को समझाना वै सम्पाच विदुरक्यम्यु सत्तम पुत्र शोका भी संतप्त पपात वे वै सम्पाजी कहते हैं राजन विदुर जी के ये वचन सुनकर श्रेष्ठ राजा पुत्र शोक से संतप्त हुए एवं मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े तम तथा पति भूमौ निस प्रेक्ष बाधवा कृष्णदेप पायनश्चत्ता चुथ सजयृद्वास्थायता जल्द सुखशीतेन ताल वृत्च भारत बस भस्पृश्च गैर्गात्र करर्गात्र युचिर कालम धृतराष्ट्रम तथागत उन्हें इस प्रकार अचेत होकर भूमि पर गिरा देख सभी भाई बंधु व्यास जी विदुर संजयगण तथा जो विश्वसनीय द्वारपाल थे वे सभी शीतल जल के छींटे देकर ताड़ के पंखों से हवा करने और उनके शरीर पर हाथ फेंने लगे उस बेहोशी की अवस्था में वे बड़े यत्न के साथ धतराष्ट्र को होश में लाने के लिए देर तक आवश्यक उपचार करते रहे अथ कालस्य लब्ध दीर्घस दीर्घ काल के पश्चात राजा धीराष्ट्र को चेत हुआ और वे पुत्रों की चिंता में डूबकर बड़ी देर तक विलाप करते रहे धिगस्तो खलु मनुष्यम धिगस्तु परिग्रहे मनुष्य तो मानुषेश मूला दुखाते बहु वो बोले इस मनुष्य जन्म को अधिकार है इसमें भी विवाह आदि करके परिवार बढ़ाना तो और भी बुरा है क्योंकि उसी के कारण बारम्बार नाना प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं ज्ञात सो महदम विषाग्न प्रतिमं विभो प्रभो पुत्र धन कुटुम्ब और संबंधियों का नाश होने पर तो विष पीने और आग में जलने के समान बड़ा दुख भोगता है ये दह्य गात्री ये प्रज्ञा नश्यती येनाभूत पुषो मरण बहुमें उस उस दुख से से सारा शरीर जलने लगता है, है बुद्धि नष्ट हो जाती है। और उस शोक से पीड़ित हुआ पुरुष जीने की अपेक्षा मर जाना अधिक अच्छा समझता है तदिम व्यसनम प्राप्त मया भाग्य विपर तस्तम ना अच्छा प्राणिमोक्षणा आज भाग्य के फेर से वही यह के विनाश का महान दुख मुझे प्राप्त हुआ है अब प्राण त्याग देने के सिवा और किसी उपाय द्वारा मैं इस दुख से पार नहीं पा सकता तथैवाह करम महात्मा पितरम ब्रह्म विमराष्ट्रो भुवन्मू स शोक पर अभुत तुष्टि इसलिए आज ही मैं अपने प्राणों का परित्याग न कर दूंगा अपने ब्रह्मवेत्ता पिता महात्मा व्यास जी से ऐसा कहकर राजा नेत्राष्ठ अत्यंत शोक में डूब गए और सुध बुध खो बैठे राजन पुत्रों का ही चिंतन करते हुए वे बूढ़े नरेश वहां मौन होकर बैठे रह गए तस्य तद्वचनं तद्वनम श्रुवा कृष्णद्वैपाय नभु पुत्र शोक अभि संतप्त अब्रवी उनकी बात सुनकर शक्तिशाली महात्मा श्री कृष्ण दैपायन व्यास पुत्र शोक संतप्त हुए अपने बेटे से इस प्रकार बोले व्यासुआ चिता महाबा यक्षा तत्णुतवेधावी धर्म कुशल प्रभु स जी ने कहा महाबाहु धित्राट मैं तुमसे जो कुछ कहता हूं उसे ध्यान देकर सुनो प्रभो तुम वेद शास्त्रों के ज्ञान से संपन्न मेधावी तथा धर्म और अर्थ के साधन में कुशल हो नेदिम किंचित परम तप अन्यता हिमलत्याम विजानाशीन संशय शत्रुसंतापी नरेश जानने योग्य जो, जो कोई भी तत्व है वह तुमसे अज्ञात नहीं है तुम मानव जीवन की अनित्यता को अच्छी तरह जानते हो इसमें संशय नहीं है च च स्थाने जीवते मरनांते भारत। भरत नंदन। जब जीव जगत अनित्य है सनातन परम पद नित्य है और इस जीवन का अंत मृत्यु में ही है तब तुम इसके लिए शोक क्यों करते हो प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष कारण करोगे न कारितः राजेन्द्र तुम्हारे पुत्र को निमित्त बनाकर काल की प्रेरणा से इस वैर की उत्पत्ति तो तुम्हारे सामने ही हुई थी अवश्यम भविते चुना कस्मा शूरा अप नरेश्वर, जब कौरवों का यह विनाश अवश्य था तब परम गति को प्राप्त हुए सूरवीरों के लिए तुम क्यों शोक कर रहे हो जानता च महाबाहो विदुण महात्म महाबाहो नरेश्वर महात्मा विदुर इस भावी परिणाम को जानते थे इसीलिए उन्होंने सारी शक्ति लगाकर संधि के लिए प्रयत्न किया था न नैव पिता मार्ग शक्तो भूत घटता मेरा तो ऐसा विश्वास है कि दीर्घकाल तक प्रयत्न करके भी कोई प्राणी देव के विधान को रोक नहीं सकता देवताक्ष तत्ते हम संवक्ष भवे तब देवताओं का जो कार्य मैंने प्रत्यक्ष अपने कानों से सुना है वह तुम्हें बता रहा हूँ जिससे तुम्हारा मन स्थिर हो सके पुराह त्वर यात सभा मेन्द्रिम जित अवश्यम तदाता पूर्वकाल की बात है एक बार मैं यहाँ से पूर्वक इंद्र की सभा में गया वहाँ जाने पर भी मुझे कोई थकावट नहीं हुई क्योंकि मैं इन सब पर विजय पा चुका हूँ वहाँ उस समय मैंने देखा कि इंद्र की सभा में संपूर्ण देवता एकत्र हुए हैं नारद प्रमुखाचापे सर्वे देवरसो नघ तथा मैं दृष्टा पृथिवी पृथिवी पते देवताराम समीपतः अनग वहां नारद आदि समस्त देवर्थी भी उपस्थित थे पृथ्वीनाथ मैंने वहीं इस पृथ्वी को भी देखा जो किसी कार्य के लिए देवताओं के पास गई थी उपगम्य त्री देव सदने यम्रमण प्रतिज्ञात महाभागा तीघ्रम संविधीय उस समय विश्वधारिणी पृथ्वी ने वहां एकत्र हुए देवताओं के पास जाकर कहा महाभाग देवताओं आप लोगों ने उस दिन ब्रह्मा जी की सभा में मेरे जिस कार्य को सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की थी उसे शीघ्र पूर्ण कीजिए धृतराष्ट्रपुत्रण धित्र पुत्राणाम जस्तु ज्येष्ठ सही दुर्योधन इति सति उसकी बात सुनकर विष्णु भगवान ने देवसभा में पृथ्वी की ओर देखकर हुए कहा धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में जो सबसे बड़ा और दुर्योधन नाम से विख्यात है वही तेरा कार्य सिद्ध करेगा उसे राजा के रूप में पाकर तो कृतार्थ हो जाएगी तस्यार्थे पृथ्वी पाला कुरुक्षेत्रता अन्ात्य शस्त्र प्रहारिण उसके लिए सारे भूपाल कुक्षेत्र में एकत्र होंगे और सुदृढ़ शस्त्रों द्वारा परस्पर प्रहार करके एक दूसरे का वध कर डालेंगे ततस्ते भविता देवी भारत भारत युद्धन गीघ्रम सकम स्थानम लोका शो भले ही देवी इस प्रकार उस युद्ध में तेरे भार का नाश हो जाएगा शोभने अब तू तो शीघ्र अपने स्थान पर जा और समस्त लोकों को पूर्व धारण कर या एस तेस तो राजन लोक संघार कारणात कले रंसमुत्पन्नो गांधार्याम जठुर चपलाश्चापे क्रोधनो दुष्प्रसाधन राजन नरेश्वर यह जो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन था वह सारे जगत का संहार करने के लिए कलिका मूर्तिमान अंश ही गांधारी के पेट से पैदा हुआ था वह अमरषशील क्रोधी चंचल और कूटनीति से काम लेने वाला था दैवयोगा समुत्पन्ना भ्रातरचा सिद्श सक निर्मातुलणच पर सखा दे दैव योग से उसके भाई भी वैसे ही उत्पन्न हुए मामा शुक्नी और परम मित्र कर्ण भी उसी विचार के मिल गए समुत्पन्ना विनाशार्थम पृथिव्याम सहिता नृपा जायते राजा तादृशो सजनो भवे ये सब नरेश शत्रुओं का विनाश करने के लिए ही एक साथ इस भूमंडल पर उत्पन्न हुए थे जैसा राजा होता है वैसे ही उसके स्वजन और सेवक भी होते हैं अधर्मो धर्मता जाति स्वामी चेत धार्मिको भवे स्वामीनो गुण दोषाभ्या भृत्यात्र संशय यदि स्वामी धार्मिक हो तो अधर्मी सेवक भी धार्मिक बन जाते हैं सेवक स्वामी के ही गुण दोषों से युक्त होते हैं इसमें संशय नहीं है दुष्टं राजा नरेश्वर दुष्ट राजा को पाकर तुम्हारे सभी पुत्र उसी के साथ नष्ट हो गए इस बात को तत्ववेदता नारद जी जानते हैं आत्मा पुत्रास्ते परी पृथ्वीपते पृथ्वीनाथ आपके पुत्र अपने ही अपराध से विनाश को प्राप्त हुए हैं नहीं, है। नहीं ते पांडवा स्वल्पम अपराध्यंति भारत पुत्रास्तव दुरात्मा जयरियम घाती मही भारत पांडवों ने तुम्हारा थोड़ा सा भी अपराध नहीं किया है तुम्हारे पुत्र दुष्ट थे जिन्होंने भूमंडल का नाश करा दिया नारदे परे कृत्यम तदाचर राजन् तुम्हारा कल्याण हो राजसोई यज्ञ के समय देवर्षि नारद ने राजा युधिष्ठिर के सभा में निसंदेह पहले ही यह बात बता दी थी कि कौरव और पांडव सभी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएंगे अतः कुंती नंदन तुम्हारे लिए जो आवश्यक कर्तव्य हो उसे करो नारद पांडवा तम देव गुह सनातनम कथम ते शोकनाशात प्राणेशु दया प्रभु नेहश पाण्डवुत्रे प्रभो की सुनकर उस समय पांडव बहुत चिंतित हो हो गए थे इस प्रकार मैंने तुमसे देवताओं का का यह सारा सनातन रहस्य बताया है जिससे किसी तरह तुम्हारे शोक का नाश हो। तुम अपने प्राणों पर दया कर सको और देवताओं का विधान समझकर पांडु के पुत्रों पर भी तुम्हारा स्नेह बना रहे महाबाह राजस्ू क्रतुतम महाबाहो यह बात मैंने बहुत पहले ही सुन रखी थी और क्रतुश्रेष्ठ राजसूई में धर्मराज युधिष्ठिर को बता भी दी थी यत तम धर्मपुत्रेण मजा गुहेदि अभिग्रह कौरवाण दैव तो बलवत्तरम मेरे द्वारा उस गुप्त रहस्य के बता दिए जाने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने बहुत प्रयत्न किया कि कौरवें में परस्पर कलह न हो परंतु देव का विधान बड़ा प्रबल होता है अन्य क्रमणी विधि राजनता हत भूतेन स्थावरे अथवा काल के विधान को चराचर प्राणियों में से कोई भी किसी तरह लांघ नहीं सकता भवान धर्म पर बुद्धिश्रेष्ठ से भारत मुह्यते प्राणीना ज्ञावा गति भरत नंदन तुम धर्म प्राण और बुद्धि में श्रेष्ठ हो तुम्हें प्राणियों के आवागमन का रहस्य भी ज्ञात है तो भी मोह के वशीभूत हो रहे हो न संतप्त ज्ञात राजा प्राणारित्यजित तुम्हें बारंबार शोक से संतप्त और मोहित होते जानकर राजा युधि अपने प्राणों का भी परित्याग कर देंगे कृपालुरसो वीर तिर योनि गति स्वी स कथम तय राजेंद्र कृपा न राजेंद्र वीर युधिष्ठिर पशु पक्षी आदि योनि के प्राणियों पर भी सदा दया भावनाएं रखते हैं फिर तुम पर वे कैसे दया नहीं करेंगे मम च योगे नाप्य हिवर्तनाथ पांडवा धारय भारत अत भारत मेरी आज्ञा का आज्ञा मानकर विधाता का विधान टल नहीं सकता ऐसा समझकर तथा पांडवों पर करुणा करके तुम अपने प्राण धारण करो एवं ते वर्तमान लोके भविष्य धर्मार्थ सो तथा ऐसा बर्ताव करने से संसार में तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी महान धर्म और अर्थ की सिद्धि होगी तथा दीर्घ काल तक तपस्या करने का तुम्हें फल प्राप्त होगा पुत्र शोकम समुत्पन्नमुता तथा प्रज्ञा बचा महाभाग निर्वापय सदा, सदा। महाभाग प्रज्वलित आग के समान जो तुम्हें यह पुत्र शोक प्राप्त हुआ है इसे विचार रूपी जल के द्वारा सदा के लिए बुझा दो वह सम्पावाच तत्वा तस्वन दया मुहूर्त समुध्या वह सम्पाण जी कहते हैं राजन अमित तेजस्वी व्यास जी का यह वचन सुनकर राजा धित राष्ट्र द्रो घड़ी तक कुछ सोच विचार करते रहे फिर इस प्रकार बोले महता जाले ना मुझे प्रवर, मुझे महान शोक नात महान अवबुद्याल ने सब ओर से जकड़ रखा है मैं अपने आप को ही नहीं समझ पा रहा हूँ मुझे बारम्बार मूर्छा आ जाती है इदम तो वचनम शुवा तब दवा दियोगज धारियम्य हम प्राण्येद शोचित अब आपका यह वचन सुनकर कि सब कुछ देवताओं की प्रेरणा से हुआ है मैं अपने प्राण धारण करूंगा और यथाशक्ति इस बात के लिए भी प्रयत्न करूंगा कि मुझे शोक ना हो ए त्रुआम सत्यवती सुत धृतराष्ट्र से राजेंद्र तथ्य थी राजेंद्र धृतराष्ट्र का यह वचन सुनकर सत्यवती नंदन व्यास वही अंतर हो गए इत श्री महाभारत से जल प्रधानिक पर्वणी धित राष्ट्र करने करणी अष्टमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत जल प्रधानिक पर्व में धृतराष्ट्र के शोक का निवारण विषय आठवां अध्याय पूरा हुआ